नरे ना नारे शात शाश्वतम्रमेय मन घमान शां प्रदम any विव्रतवास कनक वै जयंते च रमण प्रशदीतर सच्चिद विशोत्पत्तिया तवे सपत्रय विनाश नम यज तमने तमपेतृत्यम दैपा विरहता क्या ृदय मुनिमा परम पूज्य प्रातस्मणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीचरणार विंदो में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे पूज्य श्री श्री शांतात्मानंद जी महाराज शमादरणीय झुंझुनवाला जी खेतान जी ब्रह्मरतन जी कन्होड़िया जी समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः श्री रामकृष्ण आश्रम के इस पावन प्रांगण में नौ महात्माओं के साथ एक राजा का जो सत्संग है राजा क्या महाराजा विदेहराज निमी जो समय के सबसे बड़े राजा थे और उनके जीवन में सब कुछ है लेकिन वो वस्तु नहीं है जो महात्माओं के पास थी महात्माओं के पास क्या था भगवान का नित्य अनुभव भगवान का नित्य स्मरण भगवान की नित्य अनुभूति और वही सारे प्रयासों का सारे परिश्रमों का सारे साधनों का फल वही है उन्होंने पूछा था प्रभु ऐसा कोई उपाय बतावे कि नित्य परमात्मा की अनुभूति होती रहे और कल इस विषय पर पर्याप्त चर्चा की गई कि प्रारंभ में भागवत धर्म का चरण करें और अगर भगवान से उतना लगाव नहीं है तो कोई भी कर्म करने के बाद विहित या अभिहित शास्त्रानुसारी या शास्त्र विरुद्ध स्पष्ट लिखा करोति यादयत कोई भी कर्म स्वभाव अनुसारी करने के बाद एक वाक्य बोल दें श्री कृष्णार्पणम अस्तु धीरे धीरे भगवान का प्रेम बढ़ेगा और फिर जब प्रेम बढ़ेगा तो एक प्रेमी का जो स्वभाव होता है वो तो कर्म करने के पहले विचार करने लग जाएगा ये कर्म हमारे श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा और वहां जब स्टेज पहुंच जाएगी तो फिर जीवन में एक रसानुभूति होने लग जाएगी एक आनंद भगवान जब मिलेंगे तब मिलेंगे लेकिन भगवान के लिए जीवन जिसका हो जाएगा आनंद की अनुभूति तो वहीं से प्रारंभ हो जाएगी धीरे धीरे उनका स्मरण करें और उसी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे और बताया कि तीनों एक साथ होते पहचान भगवत के विलक्षणता क्या है इसमें सिद्धांत के उल्लेख के साथ साथ हमारे जीवन में है कि नहीं है ये पहचान भी साथ में बता दी गई जैसे गुरु का निर्णय आगे आएगा गुरु कैसा होना चाहिए तो ठीक है शास्त्रों में लिखा है श्रोत ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए हमारी श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थ हम समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं इसकी पहचान क्या है आज तो हर महात्मा अपने नाम के सामने प्रायः लिख देते हैं श्रोतरीय ब्रह्मनिष्ठ वेदांताचार साहित्याचार्ड दर्शन क्या करोगे तो यहाँ भागवत में विलक्षणता यह है महर्षि व्यास ने किया है जानते थे कलयुग के लोग थोड़ा चतुर हो जाएंगे गृहस्थ भी महात्मा भी और अपने नाम के सामने कुछ भी जोड़ सकते है तो उसकी पहचान बता दी बोले भक्ति आई कि नहीं जीवन में यह पहचान यहां पर बताई गई क्योंकि भागवत धर्म का निरूपण है भागवत धर्म माने भगवान की भक्ति भागवत धर्म और वैदिक धर्म में एक ही फर्क है वैदिक धर्म होता है क्रिया प्रधान विधि प्रधान वैदिक धर्म में अगर विधि गड़बड़ हो गई आचार्य का श्लोक अशुद्ध हो गया यजमान की शुद्धि में गड़बड़ हो गई सामग्री की शुद्धि में गड़बड़ हो गई तो वैदिक धर्म सफल नहीं होगा असफल हो जाएगा लेकिन भागवत धर्म क्रिया प्रधान नहीं होता है भागवत धर्म होता है उद्देश्य प्रधान भाव प्रधान गोपियों ने जो आराधना श्री कृष्ण की, की कात्यायनी मां की आराधना की आप सब लोग जानते हैं गोपियां कौन सा मंत्र जानती थी कोई वैदिक मंत्र जानती थी नहीं जानती थी और जो कात्यायनी माँ की आराधना करते थे, वहां कोई कात्यायनी मां का क्या प्राण प्रतिष्ठित विग्रह था नहीं था क्या कोई पंडित जी ने स्थापना कराई थी नहीं थी अरे गोपिया स्वयं यमुना जी के बालू उठा करके कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाती थी स्वयं ही बनाती थी स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठा कर लेती थी स्वयं ही पूजा कर लेती थी मंत्र आते नहीं थे सामान पूरा नहीं था लेकिन भाव ऐसा एक था एक महीने तक एक ही वरदान मांगा नंद गोपुतम देवी पति में नमः हे एकात्यायी माँ एक ही हमारी आकांक्षा है नंद बाबा का छोरा नंद बाबा का लाला हमको भविष्य में पति के रूप में प्राप्त हो जाए और वो सफल हुई साधना तो भागवत धर्म का मूल है भाव हाँ, भाव उद्देश्य और वैदिक धर्म का मूल है विधि क्रिया वैदिक धर्म में अगर उल्टा सीधा हो गया तो भाव नहीं चलेगा वहा जो उल्टा होगा तो उल्टा फल हो जाएगा भागवत में दोनों दृष्टांत है का दृष्टान्त है जो कर्म प्रधान विधि है उच्चारण में अशुद्धि हो गई इंद्र शत्रु विवर्ध स्व ऐसे बोलना चाहिए था अंतोदात बोलना चाहिए था जो वैदिक व्याकरण का नियम है वैदिक व्याकरण में अंतोदत्त होता तो तत्पुरुष समास होता इंद्र इंद्र शत्रु इंद्र मनन्द्र को मारने वाला बेटा प्राप्त हो यह अर्थ होता और जब आदि उदात बोल दिया इंद्र शत्र देखो उदात्त उदात्त माने जोर अंतिम अक्षर में लगाना है कि पहले अक्षर में लगाना है यहां तक विचार है वैदिक वैदिक विधि में यहां तक विचार अंतिम अक्षर जोर से बोलना है कि पहला अक्षर जोर से बोलना है यहां तक विचार अंतिम अक्षर की जगह पहला अक्षर जोर से बोल दिया तो आदि उदात तो उच्चारण हो गया बहुब्रीही समास हो गया अर्थ उलट गया इंद्रह शत्रु यस्य माने इंद्र से मरने वाला बेटा इंद्र को मारने वाला नहीं बेटा तो हुआ तो माने शकाम अनुष्ठान जो वैदिक विधि के अनुष्ठान है उसमें विधि शुद्ध होना आवश्यक है मंत्र शुद्ध होना आवश्यक है वैदिक शुद्ध होना आवश्यक है यजमान की शुद्धि आवश्यक है सामग्री की शुद्धि आवश्यक है जो आज के समय में थोड़ा कठिन है असंभव तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कठिन आज तो वैदिक लोग हा मंत्र शुद्धि तो छोड़ो मंत्र ही गायब हो जाते हाँ? <laughs> मंत्र शुद्धि तो छोड़ो मंत्र ही नहीं होते कई बार तो मैंने देखा है जो जब कर्पूर की आरती होती, होती है ना आरती के बाद कपूर की जो आरती होती है आप लोगों ने भी सुना होगा और सुनेंगे मैं समझता हूं 70-80 परसेंट पंडित जब कपूर की आरती होती है तो श्लोक कौन सा बोलते हैं कर्पूर अगौरम करुणा अवताराम एक कपूर की आरती का श्लोक है ही नहीं ये तो भगवान शंकर के सौंदर्य का वर्णन है इसमें कर्पूर के जैसे उनका सुंदर विग्रह है भगवान शंकर का भगवान शंकर के सौंदर्य का वर्णन और वैदिक लोग उसको कपूर की आरती में बोलते वो उसका मंत्र ही नहीं तो आज का तो भगवान ही मालिक है आज का जो वैदिक धर्म है विधि प्रधान है क्योंकि अध्ययन नहीं है तो भागवत धर्म का उद्देश्य क्या है आ, भाव प्रधान और उद्देश्य प्रधान तो हमारे जीवन में भक्ति आई कि नहीं आई कैसे पता लगे आ, एक श्लोक लिख दिया पहचान के लिए क्योंकि यहां जितने बैठे हैं सब भक्त हैं सब सत्संगी है हम भी आपको अपने को भक्त मानते हैं आप भी अपने को भक्त मानते भक्ति मान यहाँ ओ बैधि भक्ति ने यहाँ प्रेम लक्षण भक्ति का वर्णन है तो भक्ति की पहचान क्या है एक श्लोक में बता देते बड़ा सुंदर श्लोक भक्ति ही परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र के का प्रपद्यमान सी तोष्टे पुष्टि क्षुद पायो नुघास तीन काम एक साथ होते है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र परश भक्ति ईश्व अनुभव अन्यत्र विरक्ति भगवान का प्रेम भगवान के स्वभाव का अनुभव और संसार से वैराग्य तीनों एक साथ चलते हैं क्यों जब भगवान से प्रेम होने लग जाएगा तो संसार का प्रेम थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा आ? भगवान से जैसे अटैचमेंट बढ़ेगा ड्यूटी तो पूरी करेगा व्यक्ति है प्रहलाद जी ड्यूटी पूरी करते थे मीराबाई ने ड्यूटी पूरी की तुलसीदास जी ने ड्यूटी पूरी की बड़े बड़े संत ड्यूटी पूरी करते हैं लेकिन अटैचमेंट आशक्ति नहीं होती तो भगवान का प्रेम बढ़ेगा तो उसके पहचान क्या है भक्ति परेशा भगवान का प्रेम बढ़ेगा तो अन्यत्र विरक्ति ही। दूसरी जगह से वैराग्य होना प्रारंभ होगा वैराग्य होना वैराग्य हृदय की वस्तु है ध्यान रखना वैराग्य बाहरी वस्तु नहीं है। बैराग्य घर छोड़ के भाग जाने का नाम वैराग्य नहीं है हिमालय में रहने का नाम वैराग्य नहीं है हमारे गुरु जी कहते थे हिमालय में रह करके भी विरक्त होता है और घर में रह करके भी विरक्त होता है विदेह राज जनक घर में रह के विरक्त थे और बड़े बड़े जड़ भरत ऋषभ ये हिमालय में रह के विरक्त थे जंगलों में रह के विरक्त थे तो विरक्ति कोई वेशभूषा का नाम नहीं विरक्ति कोई घर छोड़ने का नाम नहीं विरक्ति तो हृदय की भावना है भगवान के प्रति अनुरक्ति होगी तो संसार से विरक्ति होगी संसार के प्रति आकर्षण खत्म होता जाएगा क्यों जब गंगा जी सामने मिल जाए तो कोई गड्ढे में स्नान करने जाएगा क्या हा? गंगा जी का पता लगने के बाद गड्ढा छोड़ना पड़ेगा कि छूटता जाएगा क्या होगा छूटता जाएगा हाँ अन्यत्र विरक्ति यही पहचान हमारे भगवान के प्रति भक्ति बढ़ी है तो दूसरी जगह से विरक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही ऐसा तो नहीं है कि भगवान को भी पकड़े हुए और दुनिया को भी उससे ज्यादा पकड़े हुए अगर उससे ज्यादा पकड़े हुए हैं, तो बुरा मत मानना वैधि भक्ति हो सकती है प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं हो सकती और तीसरा अनुभव क्या होगा भगवान से प्रेम होगा संसार से विरक्ति बढ़ेगी तो भगवान के स्वभाव का ज्ञान होगा भगवान के स्वभाव का ज्ञान भगवान कैसे कैसे करुणा करते हैं कैसे कैसे भक्तों को किन किन परिस्थितियों से बचाते हैं <coughs> भागवत में एक वृत्तासुर है वृत्तासुर भगवान का भक्त है वृत्तासुर का इंद्र से युद्ध होता है भयंकर युद्ध होता है इंद्र के पास वज्र है और वृत्तासुर भगवान का भक्त है वृत्तासुर इंद्र से कहता बज्र का प्रहार करो इंद्र डरता है वज्र है फिर भी डरता है बड़ा शक्तिशाली था वृत्तासुर वृत्तासुर कहता है जब तक तुम खड़े हो विचार कर रहे हो तब तक मैं भगवान की प्रार्थना कर लेता हूं हा यह है वक्ति रणांगण में जहां शत्रु सामने वज्र लेकर के मारने के लिए खड़ा है वृत्तासुर ने कहा जब तक तुम विचार कर रहे हो तब तक मैं भगवान की प्रार्थना कर लेता हूं। और हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है या तो घर के मंदिर में या आश्रम के मंदिर में युद्ध क्षेत्र में प्रार्थना होती है और होगी भी तो मन नहीं लगेगा हाँ कोई समस्या आ जाए अगर हनुमान चालीसा भी करें तो इतनी स्पीड से होगा कि वो खाली हनुमान जी ही समझेंगे आ, बा, बाकी दूसरा कोई समझेगा भी नहीं वो प्रार्थना नहीं होती और महाराज आजकल तो भग ऐसे ऐसे लोग है एक एक मिनट में हनुमान चालीसा पूरा करने वाले लोग एक मिनट में एक पाठ अभी मैं इंदौर गया था तो वहां मेरे भक्त हैं मैंने कहा कि आजकल कई लोग दो मिनट में हनुमान चिले कर लेते हो बोला महाराज हम तो एक मिनट में कर लेते मैंने कहा अरे मिनट में कर लेते तो। मैंने कहा करके दिखाओ वो सही में इतना फास्ट किया आधे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे लेकिन एक मिनट में ठीक घड़ी लगा के पूरा कर दिया एक मिनट फिर मैंने उसको कहा कि ये पाठ न तुम समझे न हम समझे खाली हनुमान जी समझे तो समझो बाकी तो कोई समझा नहीं तो ये जो वृत्तासुर है वो कहता है जब तक तुम विचार कर रहे हो कि मैं वज्र का प्रहार करूं कि नहीं करूं तब तक मैं भगवान की प्रार्थना कर लेता हूं आ, देखना विरक्ति भगवान के स्वभाव का अनुभव भक्ति के साथ वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु मैं जानता हूं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा ध्यान में चला जाता है आ, युद्ध के बीच में सामने शत्रु खड़ा है मारने के लिए वो आंखें बंद कर लेता है क्यों इतना निश्चिंत क्यों है क्योंकि उसको यह भी भरोसा है जब तक मेरे प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक इंद्र के हाथ से वज्र चलने वाला नहीं कितना निश्चिंत यह है विरक्ति यह है वैराग यह है प्रेम के विलक्षणता आंख बंद करके खड़ा हो जाता है ध्यान करता है और ध्यान में प्रभु से वार्तालाप होने लग जाता है ऐसा ध्यान लग गया जो ध्यान हम लोगों का मंदिर में नहीं रखता उसका ध्यान शत्रु के सामने खड़ा ध्यान लग गया प्रभु इस युद्ध का परिणाम मैं जानता हूं भगवान ने पूछा क्या परिणाम होगा वृतासुर बोले मेरी पराजय इंद्र की विजय अरे तू मेरा भक्त है और तू अपने से कैसे कह रहा है कि तेरी पराजय होगी मेरा स्वभाव तो जानता है मैं अपने भक्त की कभी पराजय नहीं होने देता मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता हूँ लेकिन पराजय नहीं होने देता वृतासुर बोला जानता हूँ प्रभु लेकिन इस युद्ध में मेरी पराजय होगी बोले क्यों वृतासुर ने कहा मैं ये भी आपका स्वभाव जानता हूँ आप अपने भक्त को छोटी चीज नहीं देते बड़ी चीज देते बोले वो क्या बोले जो युद्ध में जीतेगा उसको स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग का राज्य और जो युद्ध में हारेगा उसको बैकुंठ मिलेगा प्रभु तो आप मेरे को स्वर्ग न देकर बैकुंठ देंगे इसलिए मेरी पराजय होगी आ? मैं जानता हूं मानी पराजय में भगवान की कृपा का अनुभव यह है स्वभाव का अनुभव पराजय व्यापार अच्छा चल रहा है बड़ी भगवान की कृपा है तो सब अनुभव कर लेते हैं व्यापार में घाटा लग गया हो किसी निकट संबंधी का वियोग हो गया हो शरीर में रोग आ गया हो उस समय भगवान के कृपा का अनुभव केवल प्रेमी भक्त करता है अन्यत्र विरक्ति क्योंकि उसका अटैचमेंट है नहीं न व्यापार में न संसार में न अपने शरीर में और वृत्तासुर के आगे के जो प्रार्थना है इतनी विलक्षण है वृत्तासुर कहता है प्रभु मेरे को स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए क्योंकि इंद्र की दुर्दशा में देख रहा हूं पृथ्वी का राज्य मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि यहां का राजा मैं स्वयं बना बैठा हूं मैं चाहूं तो सारी पृथ्वी का एक छत्र राजा हो सकता हूं मेरे को ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए मेरे को बहुत सारी सिद्धियां नहीं चाहिए और अंत में कह दिया मेरे को ज्ञानियों का मोक्ष नहीं चाहिए भगवान बोले बड़ा विलक्षण भक्त है चाहिए क्या बोले केवल आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए निवास चाहता हूं प्रभु और कुछ नहीं चाहिए फिर अगर और कुछ नहीं चाहिए तो आ जाओ मैंने कब मना किया तुमको आने के लिए ने सुंदर बात कहता आजा पक्षा इव मातरम खा प्रभु मैं आना तो चाहता हूं लेकिन मेरी दशा आप जानते हैं कैसे है उस चिड़िया के बच्चे के जैसे आ, कितना सुंदर दृष्टान्त दिया चिड़िया का बच्चा घोसले में रहता है चिड़िया दाना खाने के लिए चली जाती है जंगल में वो बच्चा अभी माँ के अलावा और कुछ लेता ही नहीं माँ का ही स्मरण करता है निरंतर माँ को याद करता है लेकिन वो बच्चा चाह के भी अपनी माँ के पास जाने में समर्थ नहीं होता है माँ को ही लौट के आना होता है बच्चे के पास एक नवजात बछड़ा गैया का बछड़ा जो अभी केवल गैया का दूध पीता है गैया जंगल चरी जाती है घास खाने के लिए बछड़ा दिन भर मां की याद करता है लेकिन बछड़ा चल के गैया के पास नहीं जा सकता गैया ही चल करके वापस बछड़े के पास आती है ये दो दृष्टान्त दिया वृतासुर ने प्रभु ऐसे मैं हूं बछड़ा आप हैं गैया मैं चाहता हूं आपके पास आना लेकिन मैं चल के नहीं आ सकूंगा प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है आपको चल के आना होगा और मेरे को लेकर के बैकुंठ जाना होगा आ, ये ये है प्रेम भक्ति परेशान भव विरक्ति आप जानते हैं ये भगवान की भक्ति जहां आती है तो संसार तुच्छ दिखाई देने लग जाता है पूज रोटी बाबा से एक बार एक बड़े उद्योगपति ने कहा महाराज आपके लिए आप जो आज्ञा करें करवा दूं। जानते हो बाबा ने क्या कहा रोटी राम बाबा ने कहा देखो भाई तुम तो क्या बनवाओगे मैं इस जीवन और शरीर के लिए ईश्वर से भी कभी कुछ नहीं मांगता हूं यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है वस्त्र और भोजन शरीर को मिलेगा प्रारब्ध से मिलेगा मैं ईश्वर से नहीं मांगता हूं तो तुमसे क्या मांगूंगा ऐसे ऐसे महापुरुष भक्ति ही परेशानु विरक्ति ही। अन्यत्र चैस त्रिक अब हमको आपको अपना अपना नंबर मिलाना चाहिए हाँ भक्ति है कि नहीं है अगर भक्ति है तो संसार से थोड़ा विरक्ति हुई कि नहीं हुई हाँ। बड़े बड़े भक्त बनते थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया बस जीवन भर याद रखा अच्छा इसको देखूंगा इसने मेरे को ऐसा कहा था थोड़ा किसी ने अपमान कर दिया थोड़ा अपने मन की बात नहीं हुई अरे भाई तुमको भजन करना है या झगड़ा करना है हाँ। सत्संग में भी कई लोग सीट के लिए झगड़ पड़ते हैं हाँ मैं यहाँ बैठा था ना मेरे यहाँ मेरा बैग रखा था तुम कैसे बैठ गए अरे वो बैठ गया तो तुम दूसरी सीट पर बैठ जाओ वक्ति परेशानु भव विरक्ति वो तो कहते महाराज जो वैराग्य है अनाग्रह अनाग्रह अनाग्रह जो है ना अनाग्रह हो जाता है भक्त के जीवन में अनाग्रह जीवन में नहीं आया हमारे गुरु जी कहते थे नानक जी का एक वाक्य है एक ने कही दूसरे ने मानी नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी एक ने जो कह दिया दूसरे ने स्वीकार कर लिया ठीक है भाई तूने ऐसा कहा ठीक है ऐसे ही करते उसने ऐसा कहा तो ऐसे ही करते है तो महाराज ये जो महापुरुष है ज्ञान का फल अनग्रह होता है भक्ति का फल अनाग्रह होता है ऐसा ही होना चाहिए ये जहां जिद है वो धर्म हो सकता है लेकिन भक्ति और ज्ञान नहीं हो सकता आ, वो धर्म भक्ति ही परेशान भवि अन्य चरित्र के एक काला एक बार मैं बद्रिकाश्रम जा रहा था लैंड स्लाइड हो गया तो गाड़ी रुक गई गोविंद घाट के पास जो सिमट से आगे पांच छह घंटा के बाद रास्ता खुलने वाला था हमने कहा चलो कोई महात्मा हो तो सत्संग कर ले कानोड़िया जी भी गए थे वहीं से इनको लौटना भी पड़ा था या हमने लौटा दिया था तो अवाक महात्मा थे हम लोग नीचे गए तो एक महात्मा थे कौपिन लगाए शायद नेपाल का शरीर था जहां तक मैंने उनसे बातचीत में पता लगा नीचे बैठे थे महाराज और दंड बैठक लगा रहे सत्तर साल की अवस्था होगी लगभग कौपीन लगाए दंड बैठक लगा रहे हम लोग गए तो बैठ गए कटिवस्त्र लपेट लिया आसन दे दिया बोले बैठो वहीं पेड़ में फल लगे थे तोड़ के दे दिया मैंने कहा महाराज समाज का स्तर इतना नीचे जा है हम लोगों को क्या करना चाहिए तो हंसने लग गए बोले अभी तुम जवान हो जोश है और कहने से तो मानोगे नहीं तो इसलिए कुछ करके देख लो <laughs> कुछ करके देख लो जो तुमको अच्छा लगे समाज के लिए करो अच्छा काम है समाज सेवा करना अच्छा काम है लेकिन उन्होंने कहा ये आशा मत रखना कि सारे लोग सुधर जाएंगे हाँ भगवान राम आए सारे लोग नहीं सुधरे उनके जाने के बाद ग्यारह हजार साल तक श्री राम रहे ग्यारह हजार साल किसको बोलते भगवान श्री राम के बाद अगर सारी दुनिया सुधर गई होती तो श्री कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं होती श्री कृष्ण आए एक सौ साल रहे इतना दुष्टों को मारा उसके बाद भी आज हैं कि नहीं है हा ना तो बोलो है ना अगर उन्होंने सबको समाप्त कर दिया होता तो आज कहां से आ गए हा? कल राय आता जिस दिन श्री कृष्ण गए स्वधाम को अगले दिन से कलयुग आ गया दुष्टों का साम्राज्य बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि करना अच्छा है सेवा करना समाज सुधार करना अगर तुम ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा समाज सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा इसकी ज्यादा आशा मत करना क्यों ये सृष्टि जब से बनी है ना सत्व रज तम तीनों को मिला बनी कितना सुंदर उन्होंने प्रैक्टिकल जवाब दिया सत्य गुण रजोगुण तमोगुण तीनों को मिलाके सृष्टि बनी है बोले तुम रजोगुण तमोगुण को इससे अलग कर कैसे सकते हो मेटीरियल में ही मिक्स है वो मेटीरियल में जो चीज मिली हुई है उसको तुम अलग कैसे कर सकते हो बढ़ा सकते हो कभी सत्य गुण बढ़ेगा रजोगुण तमोगुण कम हो जाएगा कभी रजोगुण बढ़ेगा सत्य गुण तमोगुण कम हो जाएगा कभी तमोगुण बढ़ेगा तो सत्य गुण रजोगुण कम हो जाएगा कम ज्यादा होगा तो मुस्कुराए बोले अभी जोश है जवानी है करके देख लो आ, लेकिन बोले हो सके तो अपना जीवन अच्छा बनाओ अपना जीवन अच्छा बनेगा तो तुम्हारे आसपास के लोग अपने आप सुधरने लग जाएंगे और वास्तविक सुधार वही होगा प्रवचन कथा ठीक है महात्माओं का कालकक्षेप है अच्छा समय जाता है हाँ नहीं तो बाकी समय करेंगे क्या महात्माओं का एक कालकक्षेप है करना चाहिए हमारे गुरु कहते थे हम श्वांता सुखाए करते हैं लोग सुधर जाएंगे इसलिए नहीं करते हैं शांत है सुखा है हमको आनंद आता है इसलिए करते हैं कोई सुधर जाए उसकी इच्छा नहीं सुधरे उसकी इच्छा महाराज जी महाराज कैसे कैसे महाराज जी की सेवा में एक सेवक रहते थे उनकी बहुत शिकायत महाराज जी के पास आई महाराज जी इनको आप निकाल दीजिए इनके कारण आपका नाम खराब हो रहा है क्या उनका जीवन था महाराज जी ने कहा अपना बेटा बिगड़ जाए तो घर से थोड़ा निकाला जाता है सुधारने का प्रयास किया जाता है निकाला नहीं जाता ऐसा जीवन था जो सर्व रूप में अपनी आत्मा का अनुभव करते थे महाराज तो अभिप्राय देख लो फिर उन्होंने पूछा किसके शिष्य हो तो मैंने बताया पूज्य गुरुदेव का नाम बड़े प्रसन्न हुए बोले उनकी एक भागवत मैंने भी सुनी और मैं यहीं रहता हूं तब से ठंडी ज्यादा पड़ती तो जोशी मठा जाता हूं गर्मी में ऊपर चला जाता हूं मैं नीचे जाता ही नहीं सत्तर साल की अवस्था थी तो महाराज अभिप्राय भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चत्र के एक काला एक काला कई लोग कहते महाराज इतना सुधार दिया इतना सुधार दिया हा जरा उसी के बीच में देखो कुछ लोग बिगड़े हुए मिलेंगे बुरा मत मानना यहाँ कई लोग बैठे हैं जो समाज की सेवा में लगे हुए उन्हीं के बीच में देखो और मैं भी देखता हूँ मैं भी बहुत लोगों के साथ जुड़ा हूँ कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ सेवा कार्य में लेकिन कभी कभी लगता है कि व्यास जी ने ठीक ही लिखा है तुम ईमानदारी से करोगे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा उसमें समाज के बहुत लोग सुधरेंगे लेकिन सारे सुधर जाएंगे ये आशा करना नहीं चाहिए वो नहीं होने वाला है वो नहीं होने वाला है क्यों ये सत्य गुण रजोगुण तम गुण रहेंगे और ये भगवान ने बना के रखा है इस सृष्टि में सज्जन भी रहेंगे और दुष्ट भी रहेंगे एक प्रसंग और है भागवत में दैवासुर संग्राम का अगर आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा संग्राम जब हुआ भयंकर संग्राम हुआ और देवताओं ने अमृत भी लिया था सारे दैत्य मरने लग गए वो तो अमर थे मरने लग गए ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा कि युद्ध को बंद करवाओ नहीं तो सारे दैत मर जाएंगे वो प्रसंग जब मैंने पढ़ा तो मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि सारे दैत्य मर जाते तो अच्छा ही था यह ब्रह्मा जी को क्या पड़ी थी युद्ध रुकवाने की मैंने पूज्य स्वामी बामदेव महाराज से पूछा महाराज या ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया दैत्य मर जाते तो अच्छा ही था नारद जी को भेज कर को आया नहीं सारे दैत्य मर जाएंगे महाराज बोले अरे महात्मा वो सारे दैत्य बन जाते मर जाते तो देवताओं में कुछ दैत्य बन जाते हाँ। इसलिए जो पहले से उन्हीं को बना रहे इनको क्यों दैत बनाया वो बोले ये प्रवृत्ति है समाज की हाँ कई लोग जो डर से अच्छा काम करते हैं अगर उनका डर निकल जाए तो वही दैत्य का काम करेंगे भयभीत होकर के आज मोदी जी के डर से कई लोग नहीं ले रहे हैं समझ गए नहीं डर <laughs> से नहीं ले रहे हा घबराए हुए हैं पता लग जाएगा हा? तो वो कोई आगे ज्यादा उनका मन अगर ठीक हो जाए कि लेना अपराध है लेना गलत है तो तो ठीक है लेकिन डर से कब तक चलेगा ये जहां डर निकलेगा फिर गड़बड़ होगा तो अभिप्राय क्या है बहुत अच्छा है सेवा कार्य बहुत अच्छा है लेकिन सेवा कार्य से सब समाज सुधर जाएगा ये कभी आशा नहीं रखना चाहिए वो संभव ही नहीं अभिप्राय भक्ति ही परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चत्र के एक काला वृत्तासुर कहता है प्रभु आपको आना होगा भगवान की कृपा का अनुभव भगवान के आनंद का अनुभव भगवान एक एक क्षण में कैसे कैसे लीला करते जिस समस्या का हमारे पास एक समाधान नहीं होता है उसके सैकड़ों समाधान ठाकुर जी निकाल देते हाँ करके तो देखो थोड़ा भरोसा करके देखो भगवान का भजन करके देखो अपने आप संसार की आसक्ति छूटने लग जाएगी तो जो भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति भक्ति है कि नहीं है पहचान कैसे हुए कि हमारे जीवन में संसार की पकड़ कम हुई है कि नहीं हाँ अग्रह कम हुआ है कि नहीं हाँ आग्रह अगर बना हुआ है तो हमारे जीवन में भक्ति नहीं ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए यही होना चाहिए आग्रह बना हुआ है तो भक्ति पूर्ण नहीं है पूजो तो उड़िया बाबा जी महाराज के विषय महाराज जी बताते थे महाराज जी के गुरु जी एक बार आर्य समाजी और सनातन धर्मियों का शास्त्रार्थ हो रहा था पहले बहुत होता था अब तो कम हो गया उड़िया बाबा जी को ले गए सनातन धर्मी लोग तो सनातन धर्मी लोग जो सबसे ऊंचा आसन बैठा था बाबा को ले जाके वहां बैठा दिया बाबा सिद्ध पुरुष थे आप यहां बैठे हर समाजी लोग आए बोले आपके गुरु जी यहां क्यों बैठेंगे जहां सब बैठे वहीं बैठेंगे बाबा आप भी वहीं बैठिए बाबा को तार के नीचे बैठा दिया बाबा वहां बैठ गए फिर सनातन धर्मी अरे बाबा आपको यहां किसने बैठा है? चलो ऊपर बैठो बाबा फिर उठ के ऊपर बैठ गए ये जो अनाग्रह की अवस्था है इसका नाम है भक्ति आ, इसका नाम है आनंद आप सोचो उस महापुरुष के जीवन में कितना आनंद है कितना रस है कोई आग्रह नहीं कोई दुराग्रह नहीं आ, जैसे स्वामी जी ने कहा है ना अरे भाई छह से साढ़े सात हो गया अब आप लोगों को ज्यादा ठीक लगता है तो अगले साल से साढ़े पांच से सात कर दिया जाए कोई आग्रह नहीं आग्रह आग्रह जहां बना होगा मैंने कह दिया तो यह चेंज नहीं हो सकता अगर यह आग्रह बना है तो दुख का कारण है जटी राम बाबा सुनाते थे बोले एक महात्मा भिक्षा मांगने गए भिक्षा मांग के खाते थे बहू ने कहा महाराज अभी तो भिक्षा तैयार नहीं हुई आधा घंटे बाद आइएगा महात्मा लौट के जा रहे थे रास्ते में सासू जी मिल गई वो नदी से स्नान करके आ रहे थे महाराज आप ऐसे लौट आए बोले हाँ बहू ने कहा कि आधा घंटे बाद आना अभी भिक्षा तैयार नहीं है बहू ने ऐसे कैसे कह दिया आप चलो मेरे साथ, साथ में ले गई सासू जी आप नाराज मत होना दृष्टान्त है साथ में साथ में सासू जी ले गई अंदर जाके गई बोले महाराज आधा घंटे बाद आना महात्मा जी बोले भाई वो तो मेरे को पहले ही पता लग गया था तुम वापस क्यों ले आई बोले ये कहने का अधिकार मेरे को है बहू ने क्यों कहा ये कहने का अधिकार मेरे को है बहू ने कैसे कहा कि आधे घंटे बाद इसका नाम आग्रह बिना कारण का तनाव बिना कारण का टेंशन आप क्या करेंगे इसका नाम भक्ति नहीं अगर ऐसा आग्रह किसी के जीवन में हो, सास हो बहू हो बेटा हो पिता हो गुरु हो शिष्य हो कोई भी हो अगर ऐसा आग्रह किसी के जीवन में बना हुआ है समझना अभी भगवान का प्रेम उसके जीवन में नहीं आया है। इन छोटी छोटी चीजों के लिए क्या आग्रह करना जैसा हो जाए जो हो जाए भगवान की इच्छा आप अपनी अच्छी सलाह दे दो अच्छी बात कह दो मान जाए तो उसकी भगवान की कृपा नहीं माने तो भगवान की इच्छा हाँ पूज राम किंकर जी महाराज यही सूत्र देते थे अच्छी सलाह दो अच्छा काम करो लोग मान जाए तो भगवान की कृपा और नहीं माने तो भगवान की इच्छा तो भक्ति है कि नहीं है कैसे पता लगे अनाग्रह दुराग्रह समाप्त हो जाए जीवन का और महाराज भगवान के स्वभाव का अनुभव होने लग जाए जैसे वृत्ता सुर को हो गया था प्रभु ह ये नहीं कि महाराज हम दो माला करते हमको जुकाम कैसे हो गया आ, हमको बुखार कैसे आ गया अरे तुम दो माला करके क्या भगवान को अपने बंधन में बांध रहे हो कि हमको बुखार नहीं हो सकता हम दो माला करते एक सज्जन थे उनको बेटा नहीं हो रहा था अब तो किसी ने कह दिया कि गणेश जी की पूजा करो सारे विघ्नों को दूर करते हैं शायद कोई विघ्न होगा दूर हो जाएगा संतान होगी एक साल तक पूजा किया एक साल तक पूजा किया फिर भी बेटा नहीं हुआ नाराज हो गया गणेश जी को उठाकर ऊपर रख दिया अब तुमसे काम नहीं हुआ तो तुम्हारे पिताजी की पूजा करूंगा शंकर जी की पूजा करने लग गया है सत्य घटना है शंकर जी की गुजरात की घटना है शंकर जी की पूजा करने लग गया अब शंकर जी के जब पूजा किया रुद्राभिषेक किया धूप बत्ती लगाया तो धूप बत्ती का धुआं जो है नेचुरल ऊपर की ओर ही जाएगा अब जहां गणेश जी बैठे थे उनके पास जाने लग गया हाथ में रोई लिया गणेश जी की नाक में लगा दिया <laughs> मेरा काम नहीं किया तो मेरे धूप बत्ती के सुगंध आप नहीं ले सकते गणेश जी को हसी आ गई प्रकट हो गए <laughs> बरदान मांग ले जारी? एक साल पूजा किया तो प्रकट नहीं हुए हसे नहीं बरदान नहीं दिया आज तो मैंने आपको सुगंध लेने से मना कर दिया तो क्यों प्रसन्न हो गए गणेश जी बोले मूर्ख कहीं का अभी तक तो मेरे को मूर्ति मानता था आज सही में गणेश माना <laughs> तभी तो नाक में रूई लगाया करके तब मैं प्रकट हो गए अब वरदान मांग ले तूने शिव जी की आराधना की मेरे पिता की और बेटा अभिप्राय क्या है ये जो सकाम लोग होते है ना आ, अगर इनका काम न बने तो भगवान को भी धूप बत्ती का सुगंध लेने वो भी लाउड नहीं है आ, भगवान को भी नहीं लेने ले देंगे ये भगवान से कैसा सौदा करते हैं लोग भगवान से सौदा करते बाकी बिहारी में भोग लगाएंगे हाँ छप्पन भोग लगाएंगे प्रार्थना करेंगे फैक्ट्री ठीक चलती रहे तबीयत ठीक बनी रहे पत्नी बात मानती रहे बेटा हमारी बात मानता रहे सही घटना में एक बार बांके बिहारी में खड़ा था ये दिल्ली के एक सज्जन थे उन्होंने छप्पन भोग लगाया था ये सब बोल रहे थे मेरे को हंसी आ गई वो बोले क्यों हंस रहे हो? मैंने कह दिया भाई आप बांके बिहारी को पढ़ा लिखा मानते हैं कि नहीं बोले हाँ वो तो भगवान है तो मैंने कहा हिसाब किताब कुछ आता है उनको बोले हाँ क्यों नहीं आता मैंने कहा तुमने पचास का छप्पन भोग लगाया और पांच करोड़ की मांग कर रहे हो <laughs> फैक्ट्री ठीक बनी रहे पत्नी ठीक बनी रहे तबियत ठीक बनी रहे बेटा ठीक बना रहे तो बाकी बिहारी को दे रहे हो कि उनसे जबरदस्ती ले रहे हो अब वो घबराया बोले आप भी बाबा जी कुछ भी बोलते मैंने कहा इसीलिए बाबा जी बने कुछ भी बोलने के लिए बाबा जी तो इसीलिए बने बाबी प्राय क्या है ये जो लोगों की सकाम लोगों की आ, जो आस्था है ना इसका भगवान ही मालिक है आज सुबह में कह रहा था कई लोग जब मेरे से कहते महाराज आपका आशीर्वाद लेके गए थे काम हो गया ऐसे लोगों से मैं थोड़ा डरता हूं क्यों क्योंकि जब अगली बार काम नहीं होगा वो बोलेंगे आपने आशीर्वाद नहीं दिया मैं कितना भी कहूं अरे आशीर्वाद से काम नहीं हुआ हुआ तो भगवान की कृपा से वो सही में कई बार मेरे को पता भी नहीं होता कि मेरे से आशीर्वाद लेके गया था ये। वो आके बोलता है आपका आशीर्वाद लेके गया था मेरा काम हो गया मैं ठीक है हो गया ठाकुर जी की कृपा हो गया लेकिन ऐसे लोगों से मेरे को सावधान रहना पड़ता है कि अगली बार नहीं होगा तो भगवान तो इनके पकड़ में आएंगे नहीं मैं पकड़ में आऊंगा <laughs> मेरे को पकड़ेंगे आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो ये जो हालत है ना दुनिया के लोगों की इसका नाम भक्ति नहीं <laughs> ये तो व्यापार है आ, ये तो भगवान को भी महाराज थोड़ा आ, चलाना चाहते है यही कहा जाए उनको भी चलाना चाहते अपने ढंग से तो हरे प्राय भक्ति की पहचान क्या है दुराग्रह समाप्त हो जाए आग्रह समाप्त हो जाए और भगवान के स्वभाव का अनुभव अरे ठाकुर जी को क्या तुम्हारे छप्पन भोग की आवश्यकता है क्या ठाकुर जी को क्या तुम्हारी ज्वेलरी की आवश्यकता है क्या ठाकुर जी को क्या तुम्हारी पूजा की आवश्यकता है क्या प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में नृसिंग भगवान से बड़ी सुंदर बात कही है प्रभु अगर बिंब बिंब और प्रतिबिंब आप लोग जानते हैं ना बिंब माने ये चेहरा और प्रतिबिंब माने जो मिरर में आपका चेहरा दिखता है वो प्रतिबिंब अगर मिरर के अंदर दिखने वाले चेहरे को सजाना हो तो किसको सजाना पड़ता है बिंब को आ? बिंब है ईश्वर प्रतिबिंब है जीव ये वेदांत का सिद्धांत आभास आभास है आभासवाद आभाषवाद में वेदांत का सिद्धांत है चिदाभास को जीव बोलते बिंब है ईश्वर प्रतिबिंब है जीव प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपके जो सेवा करते हैं आपको जो सजाते हैं वो आपको नहीं सजाते वास्तव में लौट के अपने आप को सजाते हैं आप तो दस गुना लौट के उनको दे देते हैं भगवान को क्या जरूरत है क्या आ? भगवान को जरूरत नहीं है तुम्हारे छप्पन भोग के जहां अन्नपूर्णा उनकी सेवा में खड़ी भगवान को जरूरत नहीं है तुम्हारी ज्वेलरी की जहां लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती आ? उनको क्या जरूरत है लेकिन हम लोग हम थोड़ा सा भोग लगाएंगे और लिस्ट रख देंगे उनके सामने ये ये कर दीजिएगा मतलब अगर नहीं किया तो कल भोजन मिलने वाला <laughs> नहीं है अगर ये नहीं किया आपने तो कल भोजन मिलने वाला नहीं। ने ना समझी बच्चों की जैसी बात तो प्राय क्या है भक्ति परेशानु भव विरक्ति अन्यत्र चैस त्रिक का एक काला एक काल में होते भगवान का अनुभव उनके स्वभाव का अनुभव भगवान तो कृपालु है कृपालु भगवान कृपालु ना होते तो हमारी आपकी पूजा कभी सफल होती ही नहीं आ, आप उनके स्वभाव को तो समझे थोड़ा विचार करें गहराई से हमारे आपके स्तर पर आ, हम लोग बड़ी भारी कोठी बनाते हैं अपने रहने के लिए भगवान के लिए मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं घर में बुरा मत मानिएगा भगवान के लिए अपने घर में अपने कमरे से बड़ा मंदिर होता है या कमरा बड़ा होता है कमरा बड़ा होता है सुविधाएं ज्यादा कमरे में होती हैं या मंदिर में होती है भगवान का जो मंदिर घर में बना और मंदिर भी कई जगह कई लोग अच्छी जगह बनाते हैं कई लोगों को मैंने देखा आर्किटेक्ट से पूछते हैं जिस जगह का कोई उपयोग नहीं होता है बोलते है, भगवान का मंदिर बना दो हिसके बाद भी भगवान तुमसे नाराज नहीं होते हा? हम लोग तीन से पांच बार भोजन करते हैं तीन से पांच बार और भगवान को कितनी बार एक बार दो बार कई लोग होंगे जो हर बार लगाते होंगे ऐसे भी लोग होंगे हम लोग दिन में तीन ड्रेस बदलते हैं कथा की अलग बाजार की अलग घर के अलग और भगवान के ड्रेस कितने दिन में ज्यादा से ज्यादा एक बार और या तो तीन दिन में एक बार हा? अपने एक दिन में तीन बार और भगवान की तीन दिन में इसके बाद भगवान नाराज नहीं होते ये भगवान का स्वभाव है कि नहीं तो भगवान का स्वभाव है तो महाराज अभिप्राय क्या है भगवान का स्वभाव अगर आप जान लोगे ना आ? भगवान शंकर ने कहा है राम स्वभाव यही जाना ताही भजन तज भावना ना ये पहचान है जिसने श्री राम का स्वभाव जान लिया भगवान का स्वभाव जान लिया उसको फिर भगवान के भजन करने का अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा ये भगवान शंकर कहते किस प्रसंग में कहा हनुमान जी के प्रसंग में हनुमान जी जब लंका से लौट के आते सारा समाचार जानकी जी का सुनाया भगवान श्री राम कहते सुन सु तो तुम ही उर्ण हनुमान मैं तुमसे कभी उर्ण नहीं हो सकता कर देखू विचार मन माई भगवान श्रीराम की आंखों से, से अश्रुपात हो रहा है वो शिष्टाचार में नहीं बोल रहे उनको फीलिंग हो रही हनुमान ने आज जो काम किया है वो काम कोई नहीं कर सका हनुमान जी मैं तुमसे कभी उर्ण नहीं हो सकता तुम्हारा ऋढ़ रहूंगा भगवान के आंखों से अश्रुपात हो रहा है लेकिन हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े उनके चरणों में गिर करके त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे क्यों भगवान कह रहे हैं तुमने लंका को जलाया जानकी जी का पता लगाया वापस मेरे को बताया हनुमान जी को लगता है ना तो मेरे से जानकी जी का पता लगा ना मेरे से लंका जली सारा काम तो ठाकुर जी ने करवाया <ख़ाँ> कैसे आप लोगों को पता है हनुमान जी रात्रि भर लंका में घूमे जानकी जी का पता लगा सुंदरकांड सब पढ़ते होंगे रात्रि भर मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा जहांता देखे आ, लेकिन जानकी जी का पता नहीं लगा रात्रि भर हनुमान जी ने खोजा जानकी जी का पता कब लगा जब एक राम भक्त विभीषण ने उनको पता बताया जानकी जी का पता भी राम जी ने लगवाया और लंका लंका हनुमान जी ने जलाई हनुमान जी को जब त्रिजटा ने अपना स्वप्न बताया सपने बानर लंका जारी हनुमान जी को स्वप्न पता लगा कि त्रिजटा को भगवान ने स्वप्न दिया कि एक बंदर लंका में आया है और लंका को जलाएगा हनुमान जी सोचते हैं मैं लंका को जलाऊंगा ना प्रभु का आदेश है ना जाबुआन का आदेश मेरे को तो कहा है कि छुप करके जाओ सूचना लेके आओ सूचना लेके जाओ मैं लंका कैसे जलाऊंगा ठीक है प्रभु ने स्वप्न दिया है तो वही व्यवस्था करेंगे और जब हनुमान जी पहुंच गए रावण के दरबार में सब प्रसंग आप जानते हैं शोक बाटिका को जाड़ दिया मेघनाथ पकड़ के ले गया और बहुत वहां वार्तालाप हुआ रावण नाराज हो गया मृत दंड तो का आदेश दे दिया मार डालो इस बंदर को बड़ा उदंड विभीषण ने कहा नीति विरोध न मारिए दूता ये नीति के विरुद्ध राजदूत को मारना और कुछ दंड दीजिए तब रावण जो दंड देता हनुमान जी सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते कप के ममता पूंछ पर सब ही समझाए तेल बोरे पट बांध पुनिपावक देहु लगाए आ, बंदर की सबसे बड़ी ममता पूंछ पे होती है पूंछ पे आ, सबसे ज्यादा ममतास्पद अंग है बंदर का पूंछ बंदर का नहीं हमारा आपका भी वही है आप कहेंगे हमारे आपके तो पूंछ नहीं है यहां पूंछ का अर्थ दूसरा है सबका ममता पूछ पर अरे हम लोग इतनी दूर से आए स्वामी जी ने हमको पूछा भी नहीं <laughs> सब कह ममता पूछ पर क्यों झंझुनवाला जी आ, इतने दूर से हमारे स्वामी जी ने पूछा ही नहीं हमको आ, पूछ दिया तो बड़े खुश नहीं पूछे तो दुखी तो ये पूछ हनुमान जी कहते हैं कि अरे देखो तो सही राम जी की लीला उनको स्वप्न दे दिया मेरे को आदेश नहीं दिया लंका जलाना है मैं सोच रहा था घी कहां से लाऊंगा तेल कहां से लाऊंगा आग कहां से लाऊंगा ये लाने के लिए तो प्रकट होना पड़ेगा मैं तो छिपा छिपा घूम रहा था लेकिन जिसको जलना है वही तेल देगा वही घी देगा वही कपड़ा देगा और वही आग देगा तो मैं जलाऊंगा या राम जी जलवाएंगे सच्चाई क्या है राम जी जलवाएंगे हनुमान जी समझ गए प्रभु ने मेरे को निमित्त बनाया ना तो मैं जानकी जी की खोज कर पाया ना मैं लंका जला पाया राम जी ने किया और मेरे आने के बाद राम जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है सुन सुत तो ही उड़ में नाहीं कर देखू विचार मन माही हा, हा, तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है राम जी कहते हैं राम जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े त्राही माम, त्राही माम। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कह के मेरे जीवन में अभिमान न आ जाए मेरी रक्षा करिए भगवान उठाना चाहते हनुमान जी उठना नहीं चाहते अंत में विजय हनुमान जी की हुई और नहीं ही उठे राम जी को झुक करके हनुमान जी के सिर में हाथ रखना पड़ा और जैसे राम जी ने हनुमान जी के आशीर्वाद का हाथ रखा सिर पे भगवान शंकर कथा कहना भूल गए क्यों हनुमान जी शंकर जी के अवतार 11वें रुद्र उनको ऐसा अनुभव हुआ राम जी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा है ध्यानस्थ हो गए ध्यानस्थ हो गए शंकर जी कथा रुक गई जैसे कथा रुक गई फिर तुलसीदास तो जी महाराज लिखते हैं सावधान मन करिपुर शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर सावधान होकर के फिर कथा भी प्रा ये है स्वभाव करते सब कुछ ठाकुर जी है नाम अपने भक्त का कर देते और आप करके देखना विश्वास करके देखना आ, तो भक्ति ही परेशानु भव विरक्ति अन्यत्रिक एक काला ये तीनों एक साथ होते हैं भगवान की भक्ति संसार से विरक्ति और भगवान के स्वभाव का ज्ञान भगवान के स्वरूप का ज्ञान ये एक साथ होने लग जाए तो सोच लेना भगवान की हमेशा अनुभूति बनी रहेगी ये पहला प्रश्न था भगवान की अनुभूति हमेशा कैसी रहे महाराज कवि नाम के योगेश्वर ने उनको बताया प्रारंभ से बताया पहले समर्पण माने वाचिक समर्पण खाली शब्द का समर्पण कुछ भी काम करो लेकिन प्रारंभ काम करने के बाद कह दो श्री कृष्णार्पणम अस्तो उसके बाद भगवान के प्रसन्नता के लिए काम करो हा? काम करने के पहले देख लो ये काम हमारे भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा ऐसा जब करने लग जाओगे एक रसमय जीवन हो जाएगा हा? आप उस महापुरुष की कल्पना करो जिसके हृदय में सारे लोगों के अंदर अपने ठाकुर का दर्शन हो रहा है अपने आराध्य का दर्शन हो रहा है और उसको यही लगता है हनुमान जी इतने निश्चिंत क्यों थे रावण के दरबार में रावण ने पूछा किसकी शक्ति से तो इतना निश्चिंत है हनुमान जी ने कहा जिसकी शक्ति की थोड़ी सी मात्रा से तुमने त्रिलोकी को जीता है शक्ति तो वही है आ, जाके बल लवलेश जीते हो चराचर झार झा हनुमान जी कहते हैं रावण जिस राम की शक्ति का थोड़ा सा अंश पा करके तुमने त्रिलोकी को जीत लिया है उसी राम का मैं सेवक हूँ उसी की शक्ति सब जगह काम कर रही है ये अनुभव जब होने लग जाए व्यक्ति आनंद में हो जाएगा सभी भगवान का अनुभव सर्वत्र होने लग जाएगा और कभी भगवान के वियोग का अनुभव नहीं होगा तो आज का समय पूरा हुआ आज इतना ही कल अगला प्रश्न जो पूछेंगे उसका समाधान किया जाएगा नवयुगोसुर के संवाद में